संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम दे रहे हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारिया प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश का प्रतीक होता है इसलिए हर नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के पावन प्रतीक का निष्ठापूर्वक सम्मान करे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नाम से जाना जाता है हमारे इस ध्वज में तीन समान लंबाई चौड़ाई वाली पट्टियां हैं। सबसे ऊपर त्याग की प्रतीक केसरिया बीच में निर्मलता की प्रतीक सफेद और, और नीचे देश, देश की समृद्धि और विकास की प्रतीक, प्रतीक हरी पट्टी है वास्तव में तिरंगे में चौथे रंग का प्रयोग भी हुआ है यह रंग है नीला ध्वज के मध्य में सफेद पट्टी पर अशोक चक्र इसी रंग में है यह रंग नीले आकाश एवं सागर का प्रतीक है चक्र में तीलिया हैं, जो 24 घंटे चलने वाली विकास की गति का प्रतीक है आम तौर पर दुनिया भर में राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के समय फहराए जाते हैं और सूर्यास्त के समय उतार लिए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते या उतारते समय सम्मान देने के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज को फहराने या उसके प्रदर्शन के लिए एक विस्तृत नियमावली बनाई गई है इसकी प्रमुख बातें हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ध्वज को किसी भी स्थिति में फटी कटी या मुड़ी तुड़ी दशा में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए ध्वज को किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के सामने झुकाना नहीं चाहिए किसी और ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचाई या उसके बराबर दर्शाना या फहराना नहीं चाहिए ध्वज का प्रयोग कभी भी तोरण या झंडी या किसी अन्य प्रकार की सजावट के रूप में नहीं करना चाहिए नहीं रंगीन कपड़ों को इस प्रकार सजाना या लगाना चाहिए कि वे राष्ट्रीय ध्वज का आभास दें। ध्वज को किसी भी स्थिति में किसी वक्ता की मेज पर मेज पोष के रूप में नहीं बिछाना चाहिए न ही उसका उपयोग मंच की सजावट के लिए करना चाहिए ध्वज को कभी भी उल्टा यानी ध्वज की केसरिया पट्टी को नीचे की ओर रखते हुए प्रदर्शित नहीं करना चाहिए ध्वज को कभी भी धूमिल नहीं होने देना चाहिए और न ही उसे पानी में गिरने देना चाहिए ध्वज को कभी भी इस प्रकार बांधना या प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि वह क्षतिग्रस्त या मेला कुचला हो जाए। राजकीय और सैनिक अंत्येष्टियों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कभी आवरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ध्वज को कभी किसी वाहन या नौका के अग्रभाग आदि के सजाने के काम में नहीं लाना चाहिए ध्वज का उपयोग किसी पोशाक के लिए या किसी प्रकार की वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं करना चाहिए किसी कुशन या रुमाल आदि पर इसकी अनुकृति की कसीदाकारी भी नहीं करनी चाहिए और न ही किसी नेपकिन या डिब्बे आदि पर इसकी आकृति को छापना चाहिए ध्वज पर किसी प्रकार का कोई लेखन नहीं करना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज को विज्ञापन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस ध्वज दंड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया हो उस दंड पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन आदि नहीं लगाना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज को कभी कोई वस्तु आदि रखने प्राप्त करने या ले जाने आदि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए परंतु फहराने से पूर्व ध्वज दंड आरोप बंधे ध्वज में केवल फूल रखे जा सकते हैं। तो ये भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई कुछ विशेष वाचक स्वर भारतीय परिमल